ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म की खोज सत्य की कसौटी प्रेमी अपने प्रेमास्पद की कल्पना में ऐसी बातों की कल्पनाता है जिनका अस्तित्व नहीं है पागल आदमी भी ऐसी बातों की कल्पना करता है जो सत्य नहीं है आध्यात्मिक जगत में मानव विभ्रमों कल्पनाओं का स्थान नहीं है हमें साधना की एक सुनियोजित विधि का अवलंबन लेकर सत्य की एक झलक प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए यदि ऐसी झलक अचानक प्राप्त हो जाए और हम दीर्घ नियमित साधना द्वारा उसके लिए तैयार न हो तो उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है और वह हमें सारे जीवन के लिए अस्थिर भी बना सकती है अतः सर्वप्रथम तो हमें इन झलकों का अधिकारी बनना सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें सदा के लिए अपना बना सकें प्रारंभ में आध्यात्मिक विकास साधक के लिए सुखप्रद नहीं अपितु अत्यधिक कष्टप्रद होता है मध्य अवस्थाओं में उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है तब संसार के प्रति उसकी वास्तविक रुचि नहीं रहती और उसे आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता जो उसकी पहुँच से बाहर रहता है यह मानो बीज आकाश में लटके रहने के समान है न वह ऊपर जा पाता है और न नीचे ही सत्य की कसौटी यह है जहाँ सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक संबंधों में तुम कभी भी शाश्वत सुख न व संतोष नहीं पा सकते वहीं अध्यात्म तथा आध्यात्मिक जीवन में समस्त बाह्य वस्तुओं से निरपेक्ष पूर्ण संतोष पाया जा सकता है अतः महान ऋषि नारद कहते हैं यमलब्ध्वा पुमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती अर्थात उस भगवत भक्ति का लाभ कर मनुष्य सिद्ध अमर और तृप्त हो जाता है जिस व्यक्ति को सचमुच प्यास लगती है वह पानी अवश्य चाहता है लेकिन जो प्यासे नहीं हैं वे पानी के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं एक सच्चा निष्ठावान साधक सभी प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा लेकिन लोग इतने ढीले तथा इतने कम निष्ठावान होते हैं कि उन्हें दिए गए निर्देशों के पालन की उन्हें कोई व्यग्रता नहीं होती और फिर हम शुद्धतम जल चाहते हैं मिलावट वाला या बुरी तरह से मैला जल नहीं हमें सच्ची पिपाशा होनी चाहिए लेकिन हमें ऐसी किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शुद्ध और शुभ न हो संघर्ष के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता निश्चय ही सारा जीवन एक संघर्ष है प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष रहता है लेकिन आध्यात्मिक संघर्ष एक उच्चतर कोटि का संघर्ष है वह चेतना के लिए संघर्ष है संघर्ष संघर्ष संघर्ष दूसरा और कोई मार्ग नहीं है हमें संघर्ष से भयभीत नहीं होना चाहिए सत्य की शक्ति सामान्यतः प्रारंभ में भगवान के लिए व्याकुलता होना बहुत कठिन है क्योंकि भगवान हमें सत्य प्रतीत नहीं होते हम में से अधिकांश के लिए यह देह ही हमारी आत्मा है और इस देह के भौतिक स्तर पर सुख भोग हेतु तो हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं भले ही वह अत्यंत स्थूल प्रकार का भोग ही क्यों न हो हम में से अधिकांश के लिए धर्म अत्यधिक शौकीय चीज होता है और वह अनान्य नाना फैशनों की तरह एक फैशन होता है लेकिन यदि हमारे आध्यात्मिक प्रयासों से किसी दिन भगवान हमें सत्य प्रतीत होने लगे तो हमें अनुभव होगा कि हमारा समग्र व्यक्तित्व उस सत्ता के प्रति आकृष्ट हो रहा है तथा एक मात्र उसके लिए ही लालायित है यदि जगत हमारे लिए सत्य है तो वह हमारा पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेगा अगर और कुछ सत्य प्रतीत होगा तो वह भी यही करेगा जैसे हम सत्य समझते हैं वह उस समय तक के लिए हमें प्रभावित करता है हमारी भावनाओं को उद्वेलित करता है हमारी इच्छा शक्ति को आकर्षित करता है हमारी समग्र बुद्धि पर जाता है वस्तुतः हमारी समग्र सत्ता उस सत्य के अनुरूप किया करती है यदि हम अपने तथा संतों के जीवन का सावधानी से अध्ययन करें तो हमें एक महान अंतर दिखाई देगा दोनों ही के मन सत्य द्वारा प्रभावित होते हैं लेकिन संत के लिए जो सत्य है वह हम सामान्य लोगों के सत्य से भिन्न है हमारे लिए जगत सत्य है उनके लिए अध्यात्म जगत ही सत्य है परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करना भगवान की बौद्धिक अथवा अस्पष्ट धारणा के बदले भगवान की सत्य प्रतीति कैसे प्राप्त करना उनका समग्र जीवन इस एक भाव द्वारा परिपूर्ण रहता है यदि हम संतों द्वारा जिसे सत्य कहा जाता है उसको हृदयंगम कर सकें तो हम यह भी हृदयंगम कर सकेंगे कि वे ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए सदा तत्पर क्यों रहते हैं लेकिन हमें संतों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए उनका आचरण कुछ रूढ़ विरुद्ध और अजीब हो सकता है लेकिन जैसा हमने कहा है उनकी सारी भगवत कृपाशा सत्य की स्पष्ट धारणा के आधार पर होती है हम में से जिन लोगों के लिए यह इंद्रिय गम्य जगत ही एकमात्र सत्य है उन्हें अपने आध्यात्मिक संघर्ष में सावधान होना चाहिए हमारी सफलता अधिकांशतः हमारी दैनंदिन साधना की निमित्तता और तीव्रता पर निर्भर करती है प्रायः हम इस विषय में बहुत असावधान होते हैं सतत अभ्यास बिना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता आध्यात्मिक जीवन परमात्मा के प्रति समर्पण का आत्मोसर्ग का त्याग और एकाग्र निष्ठा का जीवन होता है अतः हमें अपने कल्याण के लिए तथा उन दूसरों के कल्याण के लिए अपने विचारों के संबंध में अधिक सतर्क और सजग होना चाहिए जिनके लिए हमारे काम लोभ क्रोधादि के विचार विषाक्त गैस से भी अधिक हानिकारक हो सकते हैं वस्तुतः हम अपने अपवित्र विचारों द्वारा जो विनाश करते हैं वह विषाक्त गैस द्वारा किए गए विनाश के अधिक बुरा है अपने अपवित्र विचारों द्वारा हम ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं जो अपवित्रता जानते ही नहीं लेकिन अपने पवित्र विचारों से हम दूसरों की पवित्रता के लिए उनके प्रयासों में मदद करते हैं दिव्य असंतोष हमें स्वयं में तीव्र दिव्य असंतोष पैदा करना चाहिए जिसके बारे में सभी काल के योगी साधक चर्चा करते आए हैं जब तक हम अपनी आत्मा में समस्त सांसारिक आसक्तियों और वासनाओं के नाशक इस दिव्य असंतोष का उदय नहीं करते तब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए हम में सच्ची व्याकुलता उत्पन्न नहीं हो सकती संसार में वास्तविक शांति कभी भी नहीं हो सकती पर हमें अपनी भूमिका यथासंभव अच्छी तरह निभानी चाहिए हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की ढील तथा हमारी बद्ध अवस्था के प्रति किसी प्रकार के संतोष का भाव कभी नहीं होना चाहिए इस प्रकार का संतोष सभी साधकों के लिए बहुत हानिकारक है हमें सचेतन रूप से उच्च जीवन के प्रति लालसा और व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित किए रखना चाहिए हमें शक्तियों को किसी निम्न उद्देश्य के लिए कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु छठ पटाहट की तुलना में अकर्मण्यता की शांति को कभी पसंद नहीं करना चाहिए चरम लक्ष्य की ओर काफी दूर तक अग्रसर हुए बिना कोई सुरक्षा नहीं हो सकती आत्म साक्षात्कार के पूर्व तक किसी भी भक्त को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अथवा किसी भी क्षण उसकी गर्हित पतन हो सकता है अतः हमें पर्याप्त प्रगति कर लेने तक अपनी शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करके बहुत अधिक खतरा मोल नहीं लेना चाहिए साधना और प्रार्थना में तीव्रता लानी चाहिए रात दिन सतत प्रार्थना सतत ध्यान निरंतर उच्चतर विचारों के चिंतन से हमें बहुत लाभ होगा प्रारंभिक साधक के मन को भगवत विचारों में निरंतर लगाए रखना चाहिए जिससे इसकी आदत बन जाए उपयुक्त शुभ आदत पर जाने के बाद पथ आसान हो जाता है और साधक के जीवन में अधिक तनाव पैदा नहीं होता हमें मन का एक अंश ही नहीं बल्कि समग्र मन भगवान में लगाना चाहिए श्री रामकृष्ण कहा करते थे यदि मुझे एक रुपये के मूल्य का कपड़ा खरीदना है तो मुझे पूरा एक रुपया देना पड़ेगा एक पैसा भी कम नहीं कम देने से कपड़ा नहीं मिलेगा आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है अगर तुम पूरा मनोयोग ना करो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा यदि लापरवाही पूर्वक कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद तुम्हें कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो तो तुम्हारे सिवा और कोई इसके लिए दोषी नहीं है हमें अध्यवसाय की आवश्यकता है दृढ़तापूर्वक निरंतर साधना करनी चाहिए देह और मन को पवित्र बनाए रखने के लिए संघर्ष में हार मानने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है यदि हम मर भी जाएं, तो क्या महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत्य का साक्षात्कार करें अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण विकास करें यदि हम अपना पूरा प्रयास कर सकें पूरा संघर्ष कर सके तो समझो हमने अपना कर्तव्य कर लिया है इसके बाद बाकी काम परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए यह सच्चे भगवत शरणागति और आत्मसमर्पण की उपयोगिता स्पष्ट है कठोपनिषद में कहा गया है विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवा नर सोध्वन परमानौति तद विष्णो परम परम अर्थात बुद्धि जिसका सारथी है जिसके पास संयत मन रूपी लगाम है वह मार्ग के अंत को विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है हमें यह सोचकर कभी भी संतोष नहीं कर लेना चाहिए अथवा निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि हमने अपना पूरा प्रयास किया है यह इस समय के लिए हमारा सर्वोत्तम प्रयास हो सकता है लेकिन हमें परमात्मा से अधिकाधिक शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हम और अधिक प्रयास कर सकें आज मैं केवल दस किलो उठा सकता हूँ लेकिन मैं सौ किलो उठाने की शक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ यह मानते हुए भी, भी कि मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास कर चुका हूँ और कर रहा हूँ मेरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस सर्वोत्तम की कोई निश्चित मात्रा नहीं है